ननु आकाशस्य आकाशस्य आकाशस्य इति आकाश आकाश धर्मता का कार्य है आकाश में तो ब्रह्म का यदि कार्य आकाश आकाशवा ब्रह्म पैले आकाशति से तो आकाश से सत्ता कैसे कहते, कहते सत्... सत्... सत्... ब्रह्म का ही आकाश है कार्य और लोग कहते आकाश से सत्ता आकाश से सत्ता कहेंगे सदरूप ब्रह्म आकाश का धर्म हो जाता है सतह आकाश धर्म का सदरूप ब्रह्म आकाश का धर्म से हुआ धर्मी तो पहले रहता है धर्म बाद में धर्मी है ब्रह्म पहले है आकाशवाद में हुआ आकाश ब्रह्म का धर्म हो सकता है और रूप ब्रह्म को आकाश का धर्म करके कहते हैं सतह आकाश से सत्ता रूप ब्रह्म को आकाश का धर्म कहते है आकाश सत्ता आकाश में सत्ता है सत्ता का काश धर्म है आकाश में रूप धर्म ये कैसे कहते है कुटो प्रतिभा क्यों होता है ऐसे संका से उत्तर देते है या शक्ति कल्पये कल्प सा सद्युमोर भिन्नता आपद्य धर्म धर्म व्यत्यवक या शक्ति व्योम कल्पयेत जो शक्ति व्योम की कल्पना करती है मतलब वह शक्ति सद्योमोरभिन्नता सतहे ब्रह्म व्योम हे आकाश सदब्रह्म हे अधिष्ठान आकाशे कल्पित अध्यस्त है अध्यस्त वास्तव है ही नहीं किंतु आकाश अध्यस्त होने पर वो शक्ति क्या करती सदनोर अभिन्नताम आपाद्यम सर्प अयम, अयम कह करके जो वस्तु है उसको अयम शब्द से कहते सर्प है अध्यस्त और अयम तो अधिष्ठान है सत्य है सर्प है ही नहीं अध्यस्त होने से क्या होता है भ्रांति हो जाती जो आयाम है वही सर्प है और आयाम और सर्प दोनों की अभिन्नता होती है तभी कहते अयम सर्प अधिष्ठान और अध्यास्त में तो दोनों में एकत्व भ्रांति धर्मी अध्यास दोनों धर्म का एकत्व तो अध्यास होता है ब्रह्म होता है साधात्म अध्यास एकत्व तो ब्रह्म होता है जैसे लोहो पिंड को गर्म करेंगे अग्नि लाल हो गया तो कहेंगे ये अग्नि है यह भी कहते अग्नि भी कहते अग्नि अलग और अलग इसे अलग नहीं दिखता है एक ही है उसको अग्नि भी कहते लहो पिंड भी कहते हैं दोनों के एकत्व तो होते अध्यास होता है वस्तु तो एक नहीं है लहो अलग अग्नि अलग एकत्व तो होने पर अध्यास होने पर धर्मी दोनों धर्म की एकता भ्रम होता है तब परस्पर के धर्मों का अध्यास होता है लोह में जो वर्तुल्व है वो अभ्यास उसका अभ्यास होता है अग्नि अग्नि गोलाकार है अग्नि में दग्धृत्व है जलाने का सामर्थ्य अग्नि का है वो आरोप करते लोहपिंड पिंड में कहते अयो दहती अयो शब्द है जला देता है कहते दग्धृत्व अग्नि का आरोपित होता है लोह में लोह का वर्तुल्व आरोपित होता है अग्नि में दोनों धर्म के एकत्व अध्यास धर्मों का अध्यास हो जाता है इसके धर्म उसमें दिखेगा उसका धर्म इसमें दिखेगा ठीक इस प्रकार बुद्धि और चेतन के अभ्यास होता है साधात्म अध्यास भ्रांति होने से बुद्धि में जो कर्तृत्व तो आदि धर्म सुखो दुखो वो आत्मा में दिखता है आत्मा का चैतन्य बुद्धि में दिखता है चेतन हम कर्म ऐसे कहते हैं इसी प्रकार यहाँ का सदिम्नोर अभिन्नता में क्या शक्ति क्या करती थ्रह्म और आकाश दोनों के अभिन्न को आप, आपाद्य आपादन करके कल्पना करके एक करके धर्म धर्मित्व व्यत्य नवकल्पित धर्म द्रम को धर्मी बना देती धर्मी को धर्म बना देती धर्म है आकाश धर्मी है ब्रह्म पहले दोनों के अभिन्नता कर दी अभिन्नता आपाद्य एक तो आपादन करने पर करके विपरीत कर देती आकाश को धर्मी बना देती है और ब्रह्म को धर्म बना देती व्यत्यन अवकल्प बनाती मतलब कल्पना कर लेती है धर्म धर्मी तो में व्यत्यन विपरीत करके कल्पना करती है आकाश को धर्मी बना करके आकाश से सत्ता ऐसे प्रयोग होता है आकाश में सत्ता दिखती अध्यस्थ वस्तु में अध्यक्षाने की सत्ता दिखती है अध्यस्त सर्प उसमें सत्ता नहीं अधिष्ठानी सत्ता सर्प में दिखती है तो सत्ता सर्प सत्ता सर्पवती अधिष्ठानी की सत्ता सर्प में दिखने से सर्प का धर्म बना दिया अधिष्ठान को अध्यक्ष का धर्म बना देती है शक्ति पहले दोनों में अभिन्नता करके बाद में विपरीत धर्म धर्मी कल्पना करती है शक्ति माया है या माया टीकाने सद वस्तु आकाशम कल्पेती सदवस्तु ब्रह्म है उसमें कुछ नय अद्वितीय है उससे अतिरिक्त मिथ्या है पहले आकाश कल्पना करती है माया सा मतलब माया प्रथमत सदर अभेद कल्पयता आभा अभेद कल्पना करके सद्रह्म और आकाश दोनों की अभेद कल्पना करके पश्चात् तम धर्म धर्मित्व वैपरीत न धर्म को धर्मी बना देती है धर्म को धर्म बना देती विपरीत कर देती है इसलिए अतः आकाश से सत्ता इत भान उपति आकाश से सत्ता सर्प से सत्ता कहते सर्प ही सर्प अस्थि सर्प में सत्ता दिखती आकाश से सत्ता इसे भान हो सकता है क्योंकि माया ही आकाश कल्पना करने वाले, करने वाली दोनों में तादात्म्य ध्यास कराके धर्म धर्म में विपरीत कल्पना कर लेती है इसलिए व्यवहार होता है वस्तुतः तो सब अधिष्ठान आकाश कल्पित तो है तो कल्पये मायाया मैपरीतम कथम कृतम आशंका तो माया से विपरीत कैसे हो गया शंका करने पर उत्तर देते हैं। व्यों काहा। काहा। उचितं हितत। सतो सतो स तो व्योम व्योम सत्ता लौकि ताकिगछति मैया उचित ही तत् राजिका तः ब्यूमत्वम आपनम सद ब्रह्म है वो व्यूमत्व व्यूमत्व को प्राप्त कर लिया सत ब्रह्म कल्पित है आकाश सदरूप ब्रह्म व्यूमत्व को प्राप्त क्या आकाश रूप को प्राप्त कर लेता है कल्पित आकाश रूप को प्राप्त करके कर लेता है और लोक क्या कहते व्योम सत्तांत लौकिका अवगत गम धातु से ज्ञानार्थ हो जाता है जितने ज्ञान गमन प्राप्ति अवगन का जानते निश्चय करते है लौकिका तार्कि और तर्क करने वाले न्यायिक लोको वो भी कहते है व्योम ऐसे मानते आकाश की सत्ता लोग भी कहते हैं आकाश की सत्ता जैसे सर्प की सत्ता देखते हैं प्रत्येक ही कहते सर्प है सर्प की सत्ता कहते जैसे आकाश की सत्ता लोग कहते है तार्कि को लोग भी कहते आकाश से सत्ता ऐसे जानते हैं निश्चय करते है ऐसा क्यों कहते है माया उचित ये माया के लिए उचित है जो जैसा है उसको अलग दिखाना तो माया के कार विपरीत कर देती आकाश धर्म होना चाहिए सदब्रह्म अधिष्ठान है उसमें आकाश होने से आकाश कल्पित होने से ब्रह्म का धर्म आकाश होना चाहिए आकाश से सत्ता कह देते आकाश में सप्ताह सद ब्रह्म उसको धर्म बना देते हैं ये माया के द्वारा ये माया का कार्य ऐसा उचितम ही तत्व विपरीत करना है में वस्तु तत्व विचारे क्रिय माने मृदु घट रूपत्मी तो जैसे वास्तव विचार करते हैं मिट्टी ही घट बन जाती है मिट्टी से घट बनाए मृदो घट रूपत्व जैसे मिट्टी ही घट रूप को प्राप्त करता है इसी प्रकार सतो व्योमत्वन सद ब्रह्म व्योम को प्राप्त कर लिया कल्पित व्योमत्व को प्राप्त कर लिया वस्तु तो प्राप्त नहीं करता है कल्पित रूप से आकाश तत्व को प्राप्त कर लिया सदवस्तु न आकाश रूपत्व प्राप्त सदवस्तु आकाश रूपत्व को प्राप्त हुआ सदवस्तु ब्रह्म आकाश रूपत्व को प्राप्त कर लिया कल्पित आकाश रूपत्व को प्राप्त कर लिया लोक क्या कहते क्या कहते प्राणी न जीव और तार्किस्त्र शास्त्र को जानने वाले तार्कि तदरी विपरीत कहते व्योम गगन से धर्म न सत्ताम सदरूप धर्म जाति अवगत जानते व्योम आकाश आ धर्मी इसको आकाश को धर्मी बना देते हैं और धर्म कर देते सत्ताम आकाश से सत्ता कहते सदरूप धर्म सदरूप धर्म जाति सदरूप जो धर्म है वो उसको जाति करके सत्ता कहकर जाति करके निश्चय करते, आकाश में जाति है आकाश से सत्ता आकाश हो गया धर्म धर्मी उसमें धर्म हो गया सदरूप जाति ऐसे का से जानती न्यथ से अन्यथा प्रति से अनुपन्ना यदि धर्मी है ब्रह्म आकाश धर्म और आकाश को धर्मी बना करके ब्रह्म को धर्म जानना अन्य से अन्यथा प्रती तो ठीक नहीं है अनुपन्ना ऐसा संक्रांत से कहते माया उचित तो माया के लिए उचित है क्या उचित है तद विपरीत दर्शन हेतुत्व माया युक्तम जैसे है उसके विपरीत दर्शन हेतु तो तो माया में युक्त है विपरीत दर्शन हेतुत्व माया में उचित है कोई जादू को राेगा जादू दिखाने के लिए एटेन लिया देखो जादू हम दिखाएंगे देखो है ना नहीं देखो बंद कर दिया देखो फिर दिखता दिखता है ये जादू है? जैसा है उसको ऐसा दिखा दिया जादू है? इसको बंद करके फिर देखा हाथ में नहीं ये दूसरा दिखा दो तब तो कहेंगे लोगो जादू दिखाया अब जिसको रखा हाथ बंद किया फिर उसको दिखा दिया देखो जादू है, कौन रुपया देंगे लाठी से बिठे <laughs> तो जैसा है उसके विपरीत तो दिखा देते तो लोग कुछ कुछ मिले नहीं इसको ऐसे कर दिया और बंद कर दिखा दिया था कुछ दूसरे दिखा दिया दूसरे दिखा दिया तो या नहीं है तो फिर तो लोग खुश होंगे ताली लगाएंगे बड़ा और जैसा है वैसा दिखाए तो क्या होगा माया का कार्य ऐसा है तब विपरीत दर्शन हेतुत्व तो माया के लिए तो माया विपरीत प्रती हेतुत्व न्याय लौकिदर्शन स्पष्टीकर माया विपरीत का हेतु है। ये न्याय लौकिखा करके स्पष्ट करते हैं। यद्यथा वर्तते यते तथा भाति मानत अन्यथा अन था संभ्रमेणेती न्याय सालौकिक वर्तते तस्य मानता तो तथात्म भाति जो वस्तु जैसा है प्रमाण से ऐसे ही दिखेगा वस्तु और अन्यथात्म भ्रमेण रज्जु है वो तो प्रमाण से रजुत्व दिखेगी और सर्प दिखेगा भ्रम से अन्यथात्म भ्रमेण भ्रमेण अन्यथात्म भाती प्रमाण से तो ऐसे दिखेगा और भ्रम से अन्यथा दिखेगा ये सार्वलोक अन्याय सब लोग प्रसिद्ध है भ्रम से अन्य प्रकार दिखता है यथ शुक्त यथा मतलब ये न अस्थि का शुक्ति प्रमाणत प्रमाण ज्ञान से सुक्तियादिप्टान होता है कि हो जाता है रजत दिखता है भ्रांति से अन्य रजतादी रूप जब दिखता है तब भ्रमेण भ्रमण का भ्रांतिया प्रतिभासी भ्रम से रजत दिखता है ये तो न्याय सर्वलोक प्रसिद्ध है इसलिए भ्रांति से अन्य प्रकार हो जाता है ये दिखाते हैं माया ऐसे करते भ्रांति कराती तो ब्रह्म है अधिष्ठान उसका कार्य है आकाश आकाश उस मध्यस्थ है आकाश धर्म होगा ब्रह्म है धर्म ये वास्तविका है परमा के कारण आकाश से सत्ता आकाश में सत्ता है सदरूप धर्म को आकाश में रखते हैं ऐसे बताते हैं ये प्रमाण से विचार करने पर फिर यथार्थ ज्ञान होगा ब्रह्म से ऐसे ज्ञान होता है एवं भ्रांत्या विपरीत प्रतिभानं दर्शयता तिवृत्ति उपाय माह भ्रांति से तो विपरीत भान होता है भ्रम ज्ञान से विपरीत भान प्रती होती है इसको देखा करके भ्रांति के निवृत्ति का उपाय कहते हैं कैसे भ्रांति की निवृत्ति होगी उसका उपाय कहते हैं एवं एवं यथा यथाद वस्तु भाषते विचारेन विपर्यति ततस्त चिंतता एवं तो ये तक तक तक इस प्रकार श्रुति विचाराधप्राज श्रुति के अर्थ विचार करने के पहले यथा यद वस्तु भाषते जो वस्तु जैसे दिखती है सब कुछ आकाश आदि प्रपंच जैसे जैसे दिखते श्रुति अर्थ विचार नहीं किया सब सत्य लगते सारा प्रपंच जागृत प्रपंच जो उचित नहीं दिखता है सो सत्य लगता है जो जैसे धर्म धर्म आदि सब दिखते हैं विचार है, न विपरीत ही विचार करने से विपरीत हो जाता है भ्रांति से राज्य भी सर्व रूप से दिखती है और विचार करके ठीक ज्ञान होगा तो विपरीत धर्म नष्ट हो जाता है विचार विपरीत ही श्रुति अर्थ विचार करेंगे तो उसके विपरीत श्रुति अर्थ विचार करेंगे तो ये प्रपंच जो सत्य दिखता है ये सत्य नहीं मिथ्या ये निश्चय हो जाएगा यह नाना थी किंचन शुति ब्रह्म में नाना है ही नहीं नहीं है दिखता है तो भ्रांति मिथ्या रज में सर्प नहीं दिखता है मरुहु में जल नहीं किंतु दिखता है मरुहु में जल दिखता है बड़े भ्रांति होती है इसी प्रकार ब्रह्म में नहीं है किंतु दिखता है न ही सूचि प्रमाण प्रमाण अर्थ विचार करने के पहले सत्यत्व निश्चय होता है और विचार करने पर धीरे धीरे विपरीत होता है इसलिए क्या करना चाहिए ततस तत्व चिंतितम आकाश के लिए चिंतन करो आकाश ब्रह्म का कार्य है अवकाश स्वरूप है ब्रह्म में कल्पित है वास्तव ब्रह्म ही अधिष्ठान है ऐसे ऐसे विचार करने पर धीरे धीरे विचार बहुत करने पर जो आकाश में आकाश की सत्ता है ऐसे कहते हैं आकाश में अधिष्ठान की सत्ता दिखती है वो स्पष्ट हो जाएगा आकाश में सत्ता है ही नहीं आकाश अध्यस् है जिस राज्य में सर्प अध्यक्ष है उसकी सत्ता है ही नहीं केवल दिखती है सर्प की प्रती होती है प्रती केवल है वास्तव है ही नहीं ठीक इस प्रकार आकाश आदि प्रपंच की प्रती होती है वास्तव नहीं है सत्ता उसमें नहीं अधिष्ठान की सत्ता उसमें दिखती है ऐसे बार बार विचार करने पर निश्चय होगा वास्तव तत्व का ऐसे विचार करना चाहिए टीका में एवं कार तो उ न प्रकार जिस कहा गया श्रुति विचाराध प्राग श्रुति विचार का श्रुत्यर्थ विचाराथ पूर्व श्रुति के अर्थ विचार के पहले यद वस्तु जैसे रूप ब्रह्म है भ्रांत्या ब्रह्म भ्रांत्या यथा ये नगनादि रूप वर्तते बर्त अर्थ विचार के पहले जैसे जैसे वस्तु है भ्रांति से ब्रह्म ही आकाश रूप में है ऐसा लगता है ब्रह्म ही आकाश रूप से रहता है ऐसा लगता है भ्रांति के कारण श्रुत्यर्थ विचार करने के पहले ये आकाश रूप में आकाशीय ब्रह्म भ्रांतिया यथाथ येन रूपेण वर्त रूप से रहता है तत् गगन को श्रुत्यलोचन श्रुति के विपरीत हो जाता है गगनादिभाव परित्यज ब्रह्म गगनादी भाव परके जो अध्यस्त सर्प विचार करने पर दीक्ता सर्प है ही नहीं ही है। भ्रांति से तो सर्प दिखता है फिर जब भ्रमण सोता है सर्प क्या हो जाता है राजू ही ठीक इस प्रकार आकाश यदि प्रपंच दिखते हैं विचार करने पर धीरे धीरे आकाश आदि मिथ्या है वो सदरूप ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं रहता है श्रुत्यर्थ विचार करने के पहले ब्रह्म भ्रांति से आकाश आदि रूप से दिखता है श्रुत्यर्थ परियालोचना करने से विपरीत हो जाता है अर्थात गगनादि भाव परिचय सदरूप ब्रह्म जो गगनादिभाव है ब्रह्म में दिखता है गगन मस्ती ब्रह्म के साथ आकाश का पादात्म होकर के फिर ब्रह्म आकाश में धर्म रूप से दिखता है उस गगनादिभाव से आकर के सदरूप ब्रह्म ही हो जाता है ततः श्रुति विचारण वस्तु यथात्म दर्शन संभवात श्रुति के अर्थ विचार करने से वस्तु का यथार्थ ज्ञान संभव है इसे तद व्यत इसे आकाश के लिए विचार करो चिंतन करो ऐसे विचार बार बार करने से आकाश में सत्यत्व बुद्धि का नाश होता है ना कैसे विचार करना है विचार स्वरूप दिखाते हैं भिने सी शब्द भेदुे भेदक बाहैस्वृत्त सन न तो व्यो में भेदधी सति सति सती दिवचने निय सति आकाश और सतब्रम भिन्न है यह अनुमान करते प्रतिज्ञा शब्द भेदात बुद्धेश्वेद शब्द भेदात भिन्न भिन्न शब्द है एक वियत एक सत्य भिन्न शब्द है शब्द से जो अर्थ ज्ञान होता है बुद्धि भी भिन्न है शब्द का ज्ञान और सद्व, सद्व, सद्व का ज्ञान भिन्न है बुद्धि भेद शब्द के भेद है और ज्ञान में भी भेद होने से आकाश भी ना भी ना और से ब्रह्म भिन्न भी नहीं और कैसे देखो सद की अनुभूति वायु आदि में है वायु रस्ती तेज अस्थि जलम सत पृथ्वी सती ऐसे ज्ञान होता है सात ब्रह्म की अनुभूति देखो कोई कहता है वायु आकाशम तेज ऐसे कहा जाता है सात की अनुभूति है आकाश की अनुभूति वायु आदि में देखो कहते वायु आदि से अनुभूतम सत वायु आदि में अनुभूत है वायु रस्ती वायु वा सन तेज सत जलम अस्थि ऐसे अनुभूत होता है न तो व्योम व्यम, व्यम की अनुभूति है वायु आदि वा में तो दोनों का भेद ज्ञान होगा नहीं आकाश और सत ब्रह्म के भेद है आकाश और अस्थि कहते एक अभेद कर देते किंतु वस्तु तो भेद है आकाश भिन्न है और सत भिन्न है घटो अस्थि से सर्वत्र अस्थि के साथ संबंध होकर घट दिखता है अस्थि अलग है सत्य अलग है घट अलग है पहले आकाश विचार करे आकाश की अनुभूति भाई आदि में नहीं सत्य की अनुभूति है यदि आकाश सत्य होता है सत्य की अनुभति हो तो आकाश की अनुभूति वायु आदि होना चाहिए ऐसे वायु रस्ती तेजो अस्थि कहते है ऐसे वायु आकाशम तेजो आकाशम ऐसे कहना चाहिए ऐसे होता है इसलिए भेदधि न तो व्यम इति भेद अधि ऐसे भेद बुद्धि होती है भिन्ने व्यत सती प्रतिज्ञा अर्थ हेतु माह हेतु दिया शब्द भेदात और बुद्धि का भी भेद है वियत शब्द युपर्याय ये पर्यावाच का नहीं भिन्न भिन्न शब्द आकाश अर्थ भिन्न है सतकार अपर शब्द है हेतुअतर तो महा बुद्धिस्व भेदतः बुद्धि भी भिन्न भिन्न है तमें भी हेतु विषय स्पष्ट करते देखो बुद्धि कैसे के बाह आदि में सत अनुभूत है आकाश अनुभूत नहीं तो दोनों के ज्ञान भी भिन्न भिन्न है यद बाह्यादिषु भूतेषु सन वायु सत तेज इतम प्रकार अनुभूत भाजते बाह्यदिमे अनुभूत कणुआ सत अनुभूत भान होता है सन नही सब तेज ऐसा भान होता है अनुभूत तो दिखता है व्योम तो नहीं भाषते व्योम ऐसा नहीं दिखता है कोई नहीं कहता है व्योम वायु तेज वायु वायु तेज ऐसा व्योम तेज ऐसा नहीं कहते नहीं एवं भाषते य भेद ही भेद बुद्धि है सत्य ज्ञान भिन्न वायु आदि में आकाश का ज्ञान भिन्न सत्य ज्ञान भिन्न जो वायु आदि में है आकाश का ज्ञान भिन्न जो वायु आदि में अनुवृत नहीं इसी प्रकार भेद है ऐसे भेदबुद्धि होने से दोनों का भेद चिंतन करे oh.